नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधु वन नाइन्टी विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों से बातें करते हैं और उनसे कुछ ख़ास एक्सपीरियंस सुनते हैं तो हम सभी को मोटिवेशन मिलता है तो आइए आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ आर्टिस्ट रूना चौधरी जी हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे और उनकी एक हाल ही में एक शॉर्ट फिल्म जो उन्होंने बनाई थी जिसका नाम था लीला वो फ़िल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट हुआ है और काफ़ी लोगों ने उन्हें इस फिल्म के लिए सराहा है और इस फिल्म में उन्होंने खुद उसकी स्टोरी बनाई है और साथ ही साथ उसमें एक्टिंग भी वो खुद किया है और इसके साथ वीडियो एल्बम्स भी उनके निकले हुए हैं जिसमें उन्होंने गाना गाया है तो एक आर्टिस्ट और एक सिंगर भी हमारे साथ है रूना चौधरी जी जिनसे हम लोग बातें करेंगे तो आप सभी की तरफ से रूना चौधरी का बहुत बहुत स्वागत है हेलो रमेश जी थैंक यू फॉर द वार्म वेलकम जी कैसे हैं आप मैं ठीक हूँ और मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में अपने परिवार के बारे में बताइए हमें uh, मैं तब बहुत छोटी थी फ्रॉम देन माई स्ट्रगल बिगन एक्चुअली क्योंकि माय सिस्टर माई एल्डर सिस्टर एंड माई सेल्फ वी ग्रू अप अलोंग विद द फादर तो बहुत छोटी थी जब माँ गुजर गई एंड शी वाज अ प्रॉमिसिंग टैलेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फ्रॉम कोलकाता फ्रॉम बंगाल बट जब उसके पास भी बहुत सारे अपॉरचुनिटीज़ आई तो शी कॉट टेक इट अप बिकॉज उस टाइम में आई कम फ्राम from मिडिल क्लास फैमिली एंड उस टाइम में ऐसा बात होता कि अच्छे लोगों के लड़कियाँ फिल्म में नहीं जाते सो दिस इज़ द कमेंट शी हैड टू हेयर एंड शी वॉज स्टॉप फ्राम गेटिंग इन टू फिल्म्स बट आज और उस दिन में तो बहुत फ़र्क है mm -hmm. जो भी हो उस टाइम के बाद uh, वो चले जाने के वन शी वेंट अवे दैन उसके बाद uh, ये जो गाना फ्रॉम देट एज आई स्टार्ट सिंगिंग Mm -hmm. शायद मैं क्लासिकल सिंगिंग मेरा ज, uh, जो गुरु था सुनील भट्टाचार्य लेट सुनील भट्टाचार्य ही पास्ट अवे टू इयर्स बैक तो वो क्लासिकल सिंगिंग आई स्टार्ट लिटिल लेट बट उससे पहले आई टू सिंग टोर सॉन्ग्स रबींद्रनाथ ठाकुर फेमस द पोएट एंड द राइटर तो मैं आई स्टार्ट सिंगिंग एंड देन मैं स्कूल में जितना कॉम्पिटिशन्स होता था या जहाँ पे भी आई एज टू पार्टिसिपेट एंड एट द सेम टाइम मैं मैंने रिय रियलाइज़ किया कि आई हैव अ स्ट्रॉ पैशन फॉर थिएटर्स एज वेल मुझे कुछ एनेक्ट करना कुछ अगर कहीं से देखो उसका मिमिक्री मैं कर सकती हूँ ये मैं नहीं बताऊँगी बट उसके ऊपर जब पैशन था ना कोई कुछ कैरेक्टर uh, प्ले कर रहा है तो आई यूज टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर और मैं कोशिश करती थी कि मैं उसे इनेक्ट करूं mm -hmm. और मैं देखती थी कि मैं कैसे कर रही हूं mm -hmm. तो उसके उसी फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई स्टार्टेड हैव अ अस्ट्रॉ फैसिनेशन फॉर मूवीज फिर फिल्म देखना सो आई स्टार्टड एनरचिंग माई एंड देन बहुत कम उम्र में मेरी शादी हो गई फिन दैन द लाइफ स्टिल नॉट वेरी ईजी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने बारे में अपने बचपन की बातें और अपने माता पिता के बारे में आपने बताया और आप कोलकाता से हैं इसलिए आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी बीच बीच में बोलते हैं तो हमारे सभी श्रोताओं को मैं बताना चाहूँगा रूना चौधरी जो है बचपन से ही आर्ट के लिए एक भावना थी उनकी क्योंकि उनकी मम्मी इस फील्ड में काम करना चाहती थी और जब उस समय वो ऐसा सिचुएशन रहता था कि महिलाओं को या लड़कियों को फिल्मों में अच्छा नहीं मानते थे तो लेकिन वो चीज़ें वो दौर अभी ख़त्म हो गया और उस समय से बचपन से इनके अंदर एक कला की जो प्रति रुचि थी वो थी ही और अभी बड़े होने के बाद उन्होंने उसके लिए काम किया काफ़ी मेहनत किया और फिर इस तरह से इस इंडस्ट्री में उन्होंने अपना एक पहचान बनाने की कोशिश की है तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि जो लाइफ में जैसे कि आपने कहा स्ट्रगल बहुत आए हैं तो किस तरह के स्ट्रगल आपको फेस करने पड़े थोड़ा सा बताइए स्कूल से शुरू करती हूँ जो स्कूल में मुझे um, कहीं पे मुझे परफॉर्म uh, करना था सो द फर्स्ट कैरेक्टर आई प्लेड वाज फ्रॉम मर्चेंट ऑफ वेनिस आई प्लेड द कैरेक्टर ऑफ शाइलॉग तो um, उसके बाद मुझे टीचर्स या दे हैव बीन सपोर्टिव बट कहीं मुझे ये सब भी सुनना पड़ा कि आई एम ट्राइंग टू सीक अटेंशन टेंशन शायद मैं अपने बारे में कुछ जाहिर करना चाहती हूँ बट वो नहीं था mm -hmm. मैं कुछ कर सकती हूँ तो वो शायद किसी को भी एडमायरेशन अच्छा लगता है ना अगर आप कुछ परफॉर्म करो आपको कोई आके अच्छा बोलता हो इसमें हर जी क्या hmm. तो मुझे तो अच्छा लगता है hmm. अगर कोई बोलता है कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता है देन हैव नो ओपीियन अबाउट दैट बट उसका प्रॉब्लम है एंड बट मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कोई आके बोलते बहुत अच्छा वीडियो बनाया बहुत अच्छा गाना गाया तुमने रोना hmm. तो मुझे तो बहुत एक फील गुड फैक्टर प्ले करती है तो दैट इज़ द रीज़न तो फिर उसके बाद uh, फिर मैं uh, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स जहाँ पर भी था uh, I used to join में गई थी वहाँ पर participate किया मुझे prizes भी मिला तो uh, sports बोलो music बोलो dance बोलो सब कुछ में मैं बहुत इंथुजियास्टिक थी।, थी बट mm -hmm. मैंने डांसिंग कभी सीखी नहीं हूँ mm -hmm. बट एक्टिंग Uh, शादी के बाद आई वॉन्टेड टू डू अटल बेट ऑफ थिएटर्स बट तब बेटी हुई तो लोग बोलने लगे कि अभी नौकरी करना है फिर उसके बाद रिहर्सल पे जाओ फिर थिएटर्स यू नो इतना आपको आपको रिहर्सल में बिक्स वन टाइम शो वहाँ पे तो दोबारा एडिटेक करने की जैसा लाइट कैमरा एक्शन हो नहीं हुआ सर और सर और एक बार कर लेते हैं वहाँ पे mm -hmm. तो वन टाइम है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है वहाँ पे mm -hmm. तो वो मुझसे अभी तो वो हुआ नहीं तो वो एक कहीं पर मेरा पेन था कि मैं थिएटर्स नहीं कर पाई बट फिर नौकरी करते मैं बाहर चली गई फिर वापस आई बट बिफोर गोइंग अब्रॉड मैं यहाँ पे भी यहाँ पे भी जब थी तो बहुत सारे जगह पे गई जहाँ पे मुझे एक्सेप्टेंस मिला भी रिजेक्शन्स में भी मिला वो ऐसे भी लोग हैं कि मुझे बोला कि आपसे शायद होगा ही नहीं आप ये कर ही नहीं सकते हो मैं नर्वस हो गई थी बट लोग फिर मुझे रियलाइज हो कि शायद Failures are the pillars of success. <laughs> तो उसके बाद मैं जब वापस आए ब्रॉड से मैं मैं बोला कि ठीक है कोई नहीं दिया तो मैं खुद ही कुछ करती हूँ मेरा तो भावना है मेरा अंदर कुछ क्रिएशन है सो लेट मी पुट दैट ऑन स्क्रीन एंड लेट मी सी हाउ इट गोज़ तो मैंने अपना शॉर्ट फिल्म मेकिंग शुरू किया टू थाउजेंड फोर्टीन से और मैंने वो फर्स्ट शॉर्ट फिल्म उसी में मुझे बेस्ट एक्टर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला जहाँ पे मैंने खुद एक्टिंग किया और वो अवार्ड भी मुझे गोवा फिल्म फेस्टिवल में गोवा चीफ मिनिस्टर से मिला mm. वो भी मेरा पहला अवार्ड <laughs> फिर उसके बाद अवार्ड में अभी तक रिकगनीशन अप्रिसिएशन मुझे मिलता ही गया तो अभी भी इस फिर दिस आई मेट दिस फिल्म ऑफ लीला विच गॉट शॉर्ट लिस्टेड इन दिस मूवी एंड ऑल्सो नॉमिनेटेड एज वेल एज माई म्यूज़िक मैं इतना रिकग्नीशंस मिलास अक्रॉस द ग्लोब मैं चाहती हूँ कि मुझे और अच्छा काम करने अपॉर्चुनिटी है मौका आए एंड आई डू दैट एंड वुड लव टू हैव ऑल योर विशेज एंड फ्राम ऑल ऑफ़ यू मुझे आशीर्वाद दो कि मैं और अच्छा काम करूँ क्रिटिसाइज करो कि मैं उसमें काम कर सकती हूँ कि आई कैन ई वर्क ऑन द गुड थिंग्स रूना चौधरी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को आपकी भावनाएँ आपके जो patience है आपके जो मेहनत है वो समझ में आ गई होगी और जब हम लोग एक कलाकार के रूप में जो जितनी भी चीज़ें हमको देखने को मिलता है उन सारी चीज़ों को करते हुए आगे बढ़ते हैं और कहीं कोई चीज़ अगर हमारी ट्रेनिंग में मिस हो जाती है तो उसके लिए भी हमें थोड़ा सा फील होता है लेकिन वक्त के साथ सब चीज़ें बदल जाती है और हम लोग अंदर से अगर मेहनती हैं और एक लगन रहता है तो उस लगन का जो है रूप रंग अलग हो जाता है और हमें उसका सफलता भी मिलता है जैसे आपको मिला है तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर जुड़ते हैं रूना चौधरी जी से आप सुनाए हैं रिडमथ वन नाइन्टी सुनते रहो मुस्कुराते रहो ही महंगी प्रीत पियादे मेरे गंधा हर धड़कन पर झड़कन मैंने आंटी आंटी आप कहानी सुनाओगी जरूर सुनाऊंगी इधर आओ, बोलो कौन सी कहानी सुनोगे तोते और बंदर की अच्छा जरूर सुनाऊंगी अधिकार ये जब से साजन का हर धर धड़कन पर पाना जब से उनके सात ये भेद तभी जाना मेरे कितना सुख है बंधन में रजनी गल आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए गुनगुनाते रहिए ओम शांति तुमने सब कुछ दिया भगवान नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं रूना चौधरी जी से जो एक सिंगर और आर्टिस्ट हैं जिनसे बातें हो रही हैं हमारी और कोलकाता से बिलोंग करते हैं और अभी हाल ही में उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया उसके बाद जो फ़िल्म उनकी बनी उसको काफ़ी रिकोगनाइजेशन मिला काफ़ी लोगों ने पसंद किया है और उनके वीडियो फ़िल्म को भी वीडियो अल्बम्स जो बनाती हैं गाती हैं तो वो भी अच्छी तरह से लोगों को पसंद आ रहे हैं तो अब आइए आगे बढ़ते हुए मैं रूना चौधरी से ये पूछना चाहूँगा कि हमारी लाइफ में जैसे कि चेंज आते रहते हैं बदलाव आते रहते हैं तो आपने भी अपने लाइफ में काफ़ी बदलाव देखे हैं बचपन से आप तक का तो चेंज ऑफ पीरियड की कुछ खास बातें बदलाव की जो चीज़ें हैं वो हमें थोड़ा थोड़ा बताइए रमेश जी मेरे लिए चेंजिज एक्चुअली चेंजिज कॉन्स्टेंट वो मेरा मैम कभी कभी व्हाट्सएप टेक्स्ट पर डाल डाल देती हो कि चेंज इज कांस्टेंट अगर आप खुद को चेंज के साथ अडेप्ट करोगे यू विल सक्सीड इन लाइफ इफ़ यू एक्सेप्ट द क्रिटिसिज्म दैट इज आल्सो अ चेंज तो जैसे वेदर चेंज होता है ना अनप्रिडिक्टेबल सो वो सर्कमस्टांस के लिए भी यू शुड गेट योरसेल्फ सेल्फ प्रिपेयर तैयार रहो जो भी आता है लाइफ में गुड या बैड उसे एक्सेप्ट करो यू विल बी दैप्पियस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड ये तो मैं दैट इज मैं अपना तजुर्बा से बोल रही हूँ कि जो भी आ रहा है लाइफ में जस्ट एक्सेप्टेड विथ अ स्माइल शायद होता नहीं है बिकॉज हमारे लाइफ में हम लोग ज़्यादा बिजी है ज़्यादा स्ट्रेस्ड स्ट्रेसडअप है फुल ऑफ टेंशंस बट मेरे मैं भी जब बड़ी हुई हूँ जैसे आफ्टर माई मदर पास्ट अवे देन आई स्टार्टेड विध ऑल दिस कल्चरल एक्टिविटीज़ फिर जब आई गॉट इन दिस फील्ड आर डूइंग माई स्टडीज़ आई ऑल्सो डू एन आई जॉब एज़ वेल तो बहुत सारे लोग ऐसे मुझे बोलते हैं कि आप करते कैसे हो जॉब भी कर रहे हो फिर फिल्म भी बना रहे हो मैं मैं मैं वही बोला कि इफ इफ यू हैव दैट इनर पैशन दैट इनर पावर कॉन्फिडेंस कि अगर तुमको कुछ करना है तो तुम कर सकते हो बस उस पर लगे रहो बी फोकस्ड शायद मेरी माँ अगर जिंदा होती तो आई इट माइट, इट कुड हैविन आई यस आई कुड हैीच दैट स्टेज ऑन एट द एज ऑफ ट्वेंटी बट अभी मुझे दस साल और लग गए यहाँ पे पहुँचने पर बट अगर तुम अंदर से उसको बहुत चाहते हो कहीं ना कहीं पे इसी जन्म में आपको तो वो मिलेगा ही दैट्स वॉट आई बिलीव इफ नॉट ऑल आपको सब नहीं मिलता फिर भी मिलेगा दैट विल मेक यू हैप्पी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया रूना चौधरी जी मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को ये बात जरूर अच्छी लग रही होगी कि जब आपके अंदर जुनून होता है कुछ पाने की चाहत होती है तो पूरी कायनात आपको हेल्प करती है मदद करती है बस आपका जुनून कम नहीं होना चाहिए तो आइए जैसे कि उन्होंने कहा कि मैं काम भी करती हूँ आई सेक्टर में और उसके साथ ये फिल्म वाली जो बातें हैं ये एक जुनून है एक पैशन है उसको भी मैं कर रही हूँ तो दोनों चीज़ें कैसे करते हैं ये लोग आपको ज़रूर पूछेंगे तो आपका हॉबी है आपके अंदर से जुनून है इसलिए आप कर पा रहे हो और कहा जाता है कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल जाती है तो वैसे ही आ, वेर देर इज़ ए विल देर इज़ ए वे जैसा आप काम कर रही हैं और मैं चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि आईटी सेक्टर में आप काम करते हैं तो आई सेक्टर में किस तरह का काम करते हैं वो थोड़ा सा बताइए I did my कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड मास्टर्स एम बी ए है मैंने फिर उसके बाद आई गॉट इन टू दिस जॉब फिर मैं काम के सिलसिले में बाहर थी फिर अभी मैं प्रोसेस um, क्वालिटी ऑडिट्स ये सब में हूँ तो इसमें थोड़ा प्रेशर तो है फाइव डेज अ वीक तो बहुत काम करना पड़ता है बट hmm. ठीक है आई डिड माय स्टडीज़ तो इससे मैं अच्छा लगता है कि दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी मुझे करना है आई शुड uh, अच्छी तरह से निभाना है एट द सेम टाइम ये जो पैशन है ना वो प्रोफेशनली अभी करती हूँ लेकिन जो भी है वो में भी वो पैरल नहीं चल पाता है बट ठीक है सैटरडे सनडेज वो कभी छुट्टी लेना पड़ता है तो मैं बहुत दिनों से यह कंपनी में हूँ तो इसके वजह से मैं वो आई मैनेजमेंट करती हूँ कभी कभी मैंने सोना कम हो जाता है आई मीन लेस अमाउंट ऑफ स्लीप होता है uh, घर में भी शायद बेटी को बोलना पड़ता है तुम ये पढ़ लो मुझे अभी स्क्रिप्ट लिखना है <laughs> शायद मैं कम सोती हूँ तो कहीं ना कहीं तो मुझे मैनेजमेंट करना that's ही पड़ता है बिकॉज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट बट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल वही मैं बोल रही हूँ एक ही बात पे टिकी रहती हूँ कि अगर मन से सच्चे दिल से आप कुछ चाहते हो आपको वो बट उसमें से फोकस रहना चाहिए क्योंकि मैंने राउंडर ब्राइंड का द सीक्रेट पढ़ी हुई हूँ एंड जब मैं बेस्ट एक्ट्रेस का लक्ष्मीकांत परसेकर से he was the chief minister then at Goa uh, from Goa 2014. थाउजेंड फोरटीन तो मैं फर्स्ट अवार्ड में उसी से मिला है एंड देट वॉज जस्ट लाइक क्रिएटिंग वंडर्स इन माई लाइफ एंड आई टिल नाउ आई जस्ट चेरिश दैट मोमेंट अगर तुम मन से कुछ चाहते हो बस गेट योर सेल्फ फोकसड टू इट कैट स्टिक टू इट आपको जरूर मिलेगा <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को सुनने वालों को मोटिवेशन मिल रहा होगा कि आप किस तरह से आप अपने आप को देखते हो आप अपने सपनों को कितना अच्छी तरह से उसके बारे में सोच पाते हो उसके बारे में आप कितना लगन आप मेहनत करते हो ये इम्पॉर्टेंट है जितना आप हार्डवर्क करते हो जितना आप मेहनत करते हो उतना ही आपको खुशी मिलती हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं और रूना चौधरी जी से बातें हो रही हैं और मैं चाहूंगा कि जैसे फिल्मी दुनिया से आप कनेक्टेड हैं बंगला से हैं और मुंबई में अभी आए हो हाल ही में तो बंगला और हिंदी फिल्मों में क्या डिफरेंस आप देखते हो आई स्टार्टड इन टू बंगाली फिल्म एक्चुअली मैं बोलना चाहूंगी, आई एम एन एक्टर उसके बाद आई एव स्टार्ट विथ शॉर्ट फिल्म डरेक्शन बट पहले मैं एक्टर हूँ अभी भी हूँ एंड आई वॉन्ट टू बी अ परफॉर्मर ऑफकोर्स थ्रो द रेस्ट ऑफ माई लाइफ और 10 साल पहले व्हेन आई बीन इन लीड कैरेक्टर्स इन बंगाली फिल्म्स आई हैव वर्कड मैंने बहुत सारा लेजेंड एक्टर्स के साथ काम किया जैसे बंगाली में आप, आपको पता होगा शोमित्र चैटर्जी साबित्री mm -hmm. चैटर्जी देन यू नो अबाउट यू हैव हॉट अबाउट उत्तम कुमार सुचित्र सेंट सो यथ दिस द नेप जिन लोगों का नाम मैंने अभी लिया ना तो वो सब उसे एव द सेम टाइम तो उन लोगों के साथ मैंने काम किया तो उस टाइम का फिल्म सर Uh, शायद उस टाइम में बॉलीवुड फिल्म से भी में जो मैंने देखा ऑलमोस्ट अच्छा सेम था बट अभी इक्विपमेंट्स पीपल आर फ्रॉम मशीन परस्पेक्टिव फ्रॉम टेक्नोलॉजी परस्पेक्टिव फ्रॉम क्रिएशन परस्पेक्टिव पीपल आर मच मोर इक्विप्ड पहले बंगला फिल्म तो लोग uh, हॉल में देखने के लिए जाता आई जा, मीन जाते नहीं थे बट अभी people visit mm -hmm. films देखते भी जैसे मैं देख रही हूँ कि हिंदी फिल्म का जो मैं भी इन बंगाल हिंदी films का जितना craze है mm बंगाली -hmm. films का भी उतना ही craze है mm तो -hmm. everything has improved day by day, so technology has changed चेंज more artists आर्टिस्ट अभी कॉम्पिटिशन्स बहुत ज्यादा है पहले इतना कॉम्पिटिशन भी नहीं था जैसे अभी एवरीथिंग हैज़ चेंज अभी कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया एंड दिस ग्लैमर वर्ल्ड हैज़ आई मीन इट हैज़ चेंज लाइक जस्ट टेक इन अ जम्प जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जो बदलाव की बात आपने कही है और वो आजकल जैसे कि आपने कहा बंगला फ़िल्म को भी उतना ही लोग देखते हैं जितना हिंदी फिल्मों को यहाँ पर देखा जाता है और वहाँ पर भी आपने बंगाल में जो फिल्में थीं उसमें भी लीड एक्टर्स जो हैं जिनके नाम आपने बताएं उनके साथ आपने काम किया उसके बाद आप अभी एक्टिंग के साथ साथ जैसे आपने कहा कि आपको जो स्टोरी राइटिंग स्क्रीनिंग की बातें जो हैं वो अभी आप कर रहे हैं तो एक जुनून है आपको हमेशा परफॉर्मर के रूप में आप करना चाहती हैं काम और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएँ मंगल कामनाएं हैं कि आप ऐसे ही परफॉर्म करते रहें अच्छा परफॉर्म करते रहें चलिए मैं बहुत सारी शुभकामना करता हूं मंगल कामनाएं करता हूं और इसी के साथ अब जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक मैसेज के तौर पर आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को पहली बात दर्स्ट थिंग एंड द लास्ट थिंग कीप अ स्माइल ऑन योर फेस हंसते रहो खुश रहो <laughs> और जो सच्चे दिल से चाहो वो मिलकर ही रहेगा इसी जन्म में कभी दुखी मत होना किसी को दुख मत देना अगर किसी का उपकार ना करो तो उसके आसपास ना भटको बट सभी का भला चाहो अगर किसी का भला चाहो तुम्हारा भी भलाई होगा एंड कीप स्टे ट्यून्ड एंड फोकस्ड टू लाइफ और keep listening to 90.4 fm with romesh ji he is amazing and wonderful thank you romesh ji thank you so much aruna choudhury ji jaise ki aapne kaha actor ke sath aap singer bhi hain to ek hath gana jaate jaate hamare shrotaon ko zarur gunguna diji hindi gana ha hindi bhi aur bangal bhi dono sunaiye aap pehle ek bangla gana gaati ho nil pakhhi nil pakhhi आकाशीते हाथ पड़ा मोमा मोमा गुनगुनी गाय मोनाबाग चखे च मोनाबाग चखे च आ मोनाबाग चखे च मोनाबाग चखे च This is from my video album, which got nominated in this film. अच्छा <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> मुझे लगता है हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा समझ में कुछ भी नहीं आया होगा शब्दों का भाव लेकिन आपकी भावना को समझ गए होंगे एक प्रेम कहानी है इसमें प्यार है गाने में और आपकी वॉइस बहुत ही सुदिंग है और मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा हिंदी गाना भी हमारे श्रोताओं को सुनाइए <laughs> अच्छा एक हिंदी जो मैं कभी कभी स्टेज पर वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ अचानक ये मन किसी के जाने के बाद कर फिरे उसकी याद छोटी छोटी सी बात न जाने क्यों न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ अचानक ये मन किसी के जाने के बाद कर फिरी उसी की याद छोटी छोटी सी बात न जाने क्यों वंडरफुल <laughs> बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनाया आशा करता हमारे सभी श्रोताओं को भी बहुत ही आनंद हो रहा होगा बहुत ही खुशी मिल रही होगी और एक आपके आवाज़ के साथ वो जुड़ गए होंगे तो आइए दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही हमारी ओर से और आप सभी की ओर से रुना चौधरी को बहुत सारी शुभकामनाएँ मंगल कामनाएँ है करते हैं और हमारे साथ इसी तरह बने रहें जब भी उन्हें मौका मिले तो हमारे रेडियो मधुबन के साथ उनका हमेशा स्वागत है और हम उनके साथ हमेशा रहेंगे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को ढेर सारा प्यार खुशी और आप स्वस्थ रहें मस्त रहें हंसते रहें गुनगुनाते रहें सलाम नमस्ते खमागनी सा सुनते रहो मुस्क रह रहो